दाष्ट के योजना दाष्टान्त में घटा रहे हैं एवं आरब्धोगी शनिशा नो हटात भोग काले कदाचित मृत्युहम यदि भाषते एवं आरब्धोगी इसे कर्म कर्मजन्य भोग भी धीरे धीरे धीरे शांत हो जाता है नो हटात झटि ब्रह्मज्ञान का तुरंत ही नहीं हो जाता और भोग काल में कदाचित अविद्यालेश के द्वारा जो है मृत्यो हम करके फिर ये जानता है भाई स्वर्ग है ब्रह्म है नित्य ब्रह्म है फिर भी क्या कहेगा पायितानुत से पहले का संस्कार करेगा कर कहेगा मृत्यो अहम जीवो अहम ये सब भी वो बोलेगा बोलने मात्र से पूर्व पक्षी फिर तो भ्रांति भी हो जाएगा ना नो पुनर्मर्तव तेनाली मर्तत्व जीवत्वादि का भी अविद्यालय से बायिता वृत्तिया मान लो भी जाए तो वो तत्वज्ञान को उतनी देर के लिए बाधित कर देगा और ऐसे बारंबार हो सकता है तत्वज्ञान विस्मृति हो जाए खत्म ही हो जाए वो इत्याशंग नहीं तावतापराधेन तत्व विनश्यति जीवन मुक्ति व्रतम ने दम किंतु वस्तु खलो यह जीवन मुक्ति कोई एकादशी व्रत नहीं है चावल खा लिया व्रत भ्रम हो गया ऐसा थोड़े है, है ये कोई व्रत नहीं है जीवन मुक्ति व्रतम् नेदम् दम ये कोई व्रत नहीं है ये जो है भात खा लिया तो एकादशी व्रत खराब हो गया बिगड़ गया है उता? वैसे बिगड़ने वाला नहीं है ज्ञान आपका यह जो ब्रह्मज्ञान है बीच में प्रहार को जैसे मृत्यु इत्यादि अविद्या अविद्यालय लेकर के बालिता व्यवहार हो भी जाए दश व्यवहित मृत्युम इत्यादि जो ज्ञान से आपका पार्वार्थिक ब्रह्म ज्ञान नष्ट नहीं होता तत्क ज्ञानम न्योंकि यह जो जीवन मुक्ति है के ृत सी है वस्तु कि वस्तुस्थिति कि जीवन में क्या है वास्तविक है स्वरूप स्थिति है। कदाचित हम मर्तिदय मात्रे न कदाचि वास्नावशाकर्माधीन होकर के मृत्यो में इस प्रकार का ज्ञान कवदय होने मात्र से आगम प्रमाण जनित्ञान न बाध्यते आगम प्रमाण उपनिषद प्रमाण जो अहम ब्रह्मस्वी जनजो ज्ञाने तत्व आम वासनी करके वो कभी बाधित नहीं होता कुतः क्यों क्योंकि इधमित्व बुद्धि अपाकरण लक्षण जीवन मुक्ति व्रतम नियमें अनुष्ठेयम नुद्धि को हटाना वाला जो जीवन मुक्तित्व का जो ज्ञान है वह कोई नियम से व्रतम का जैसे होता ना कुछ नियम पूर्व अनुष्ठान करना वैसे जीवन मुक्ति कोई अनुष्ठेय पदार्थ नहीं है जो कि कुछ अपराध हो जाए तो भंग हो जाए अनु पदार्थ नियम, नियम का पालन करना पड़ेगा एक भी नियम टूट गया तो सारा हो गया अपूर्व नष्ट हो जाता है हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी है ऐसा न सोचो क्योंकि जीव मुक्ति ऐसे न, नियम नियम पूर्वक अनु पदार्थ नहीं है वो तो आपका वस्तु का स्वरूप है स्वरूप में कोई भी चीज का स्वरूप हो अनुष्ठी पदार्थ में गड़बड़िया हो सकती है लेकिन स्वरूप में किसी भी चीज का गड़बड़ी नहीं होता जैसे आपने पानी को गर्म कर दिया है ना वो ठंडा हो सकता है दोबारा तो हो गया लेकिन पानी के ठंडापन में मिटा दो आप मिटा सकते हो कि उसको स्वरूप है वो स्वरूप गांश बदल जाएगा आप कुछ क्षणों के लिए कुछ समय के लिए उसे गर्मी को पैदा भले कर लिया गर्मी अनुष्ठित पदार्थ होने से वो हो और सकता है और तो अनुष्ठान भी हो सकती है गर्म तो कर नहीं। वो, जगह है। जगह है। वो तो औ ना वस्तु का स्वभाव नहीं है जल के स्वभाव शीत है वो तो सल्फर तो सोडियम का रिजर्व होता है बहुत। लाखों टन, उसके ऊपर से पानी आता है, और वो पहाड़ों का गर्म निकल रहा है लेकिन जहां से आ रहा अंदर में वह सोडियम का या सल्फर की खान है नीचे उसके ऊपर जो पानी आने से उबलता है आगे ठंडा पानी गिलास ले लो सोडियम की गोली ले लो उसके अंदर डाल दो, एकदम तो कब तक तो रहता है है कि उसके बाद कहा गया जब तक कुंड में आ रहा है कुंड में आप यमरोत्र में चले गए आप जगह देखिए बद्रीनाथ में भी तीन चार कुंड है मेन आ रहा है बहुत गर्म उसके अंदर तो अंगली नहीं डाल सकते आप घुसला दूर की बात फिर दूसरा कुंड तीसरा कुंड आती है चौथे कुंड आता है मनुष्य आदमी आता है उसी बात अलग जाती है तो आया ना देखो गर्म फिर थोड़ा कम फिर थोड़ा कम गर्म फिर थोड़ा कम गर्म फिर थोड़ा कम गर्म होते गया घटते गया गर्मी ओवन ठंडा हो गया अब यमुना जी क्या है पूरी गर्म है कितने दूर तक है कितने दूर तक है बस दो तीन कुंट बना रखते हैं वहां से निकल के वहां से दस कदम आ गया जाओ ठंडा फिर हाथ नहीं डाल सकते तो हाँ इधर ठंडी हो जाती है वो ऊपर से जो ठंडा पानी का धारा आ रहा है ना उससे मिलने से पहले वो ठंडा हो जाता है यमुनाथ और राम मंदिर है बैरागी संप्रदाय के मंदिर है वहाँ सन्याश्रम का भी हैश्रम मेन जो है वो वही लोग संभाल रहे राम मंदिर वाले ही संभाल रहे यमुनाथ यमुना कुंड बनाया एक कुंड में तरफ तो चावल पक जाएगा वहां जाओगे तो जल जाओगे और फिर फिर फिर, फिर, फिर, फिर, फिर आता पानी से पहाड़ के से, छेद से वही अमर असली।, असली फिर वहां से छोटा कुंड बनता है फिर वहां कुंडा कुंड, कुंड, कुंड में आता है तो सब चौथे कुंड में जाकर लोग नहाते नीचे उसके बाद जैसे धरती पर चली गई ठंडा हो जितने भी हैं ऐसे सीताकुंड कुंड है आपके वहाँ भीम है आपका भीम जी ने गर्म पानी नदी प्रस्तावित कर दिया था जहाँ पर बुद्ध ने बैठे थे यहाँ से गर्म पानी की नदी आता है और ठंडे पानी का नदी आता है दोनों मिल जाते हैं ठंडा हो है जाता है और गर्म पानी वहाँ हमने देखा लगभग एक किलोमीटर लंबा गर्म पानी का नदी है एक किलोमीटर से ऊपर ही होगा बिहार पड़ता मुंगेर से अस्सी किलोमीटर दूरी पर भीम और मुंगेर से करीब सात आठ किलोमीटर दूर में सीताकुंड है वहाँ गरम वाणी कुछ दूर तक निकलता है दो चार उसके ये सब बिहार में है हाँ ये सब बिहार की है तो यहाँ का बद्रनाथ यहाँ का है, है। सीताकुंड भी बिहार में है मुंगेर के आसपास है सारा अच्छा इसलिए कहते हैं कि देखो जीवन वस्तु स्थिति है वो वस्तु का स्वरूप है वो उसमें कोई अंतर पड़ने वाला इसलिए नहीं है चाहे बाजार कुछ भी आरोप लगते रहेगा अब पहले तो उसको सत्य मान रखे तो फंसे थे अभिवेक हो गया स्वरूपानुभूति हो गई उसके बाद में बाधानुवृत्ति से प्रारकर वर्त्युविद्या ज्ञान होने पर भी वह क्या स्वरूप ज्ञान को भंग नहीं कर सकता नियमन अनुष्ठे न सम्य ज्ञान भ्रांति निवृत्ति समय ज्ञान के पूरा भ्रांत ज्ञान निवृत्ति है यही वस्तु स्वभाव है अतः कदाचित मृत्यु बुद्धि उदय इसलिए पुनः क्या होता है कुछ क्षण के लिए मर्तित बुद्धि व्यवहार हुआ किसी ने पूछा आपका नाम किया बोल दिया हमको नाम है इतने मार्च से नाम वाला थोड़ा हो जाएगा उसके बाद तुरंत जान द्रह्मास्म नामा हम उत्तर क्षण में अगले ही क्षण उसके दिमाग में अठट ये रहता है मैं ब्रह्म हो ये नाम वाला नहीं हूं व्यवहार के लिए पूछा बता दिया वो लिखता है ना आ रहे हैं लोग क्या करें सरकारी आदमी है महात्मा से गड़बड़ी हुई एक बार अब यहां क्या होता है गुरुजनों को सरकार बोलते है ने? बड़े सरकार छोटे सरकार छोटे गुरु जी बड़े गुरु जी अब जब उन्नीस में स्वतंत्रता भारत उसके जो जहाँ था महात्मा था सबका है नाम लिखने लगे हरिद्वार में ना काम कहाँ है आपका जमीन कहां से कहां तक है, का है, का है पूछा अब वो नागे लोग थे वहां उन्हें पता धानी क्या बोलना क्या नहीं बोलना उन्हें क्या ऐसा है भाई छोटे सरकार का है वो वो जो है ना वो बड़े सरकार के उधर से उधर तक से बड़े सरकार का वहां जो छोटे सरकार का है यहाँ जो बैठे हमारा है वो किया अब उन्होंने क्या सोचे लिखने वाला मूल वो भी भाषा इनकी छोटे सरकार में ना राज्य सरकार बड़े सरकार में केंद्र सरकार और सारा जमीन सरकार की हो गई महत्वगर आए और जहां बैठे थे उतनी उनकी हो गई शब्द कर दिया, बेचारिया व्यवहार में देखो ना गड़बड़ी हो जाता है समझने वाले छोटे राज्य सरकार होगा बड़े सरकार मतलब केंद्र सरकार होगा अब उसे क्या मैंने छोटे सरकार मैंने हमारे छोटे गुरु चाचा गुरु है बड़े सारे हमारा असली गुरु है समझा है नहीं अपना गड़बड़ हो गया, ही नहीं होता तस्यो के ये तस्व बाध्य बाध्यता हैज्जुसर्पास्थले विभतृत्त अभी रज्ज सर्पा विभ्र निवृत्त बाद कार्यभूता कंपाद्य निवृत्ति कार्यभूता प्रकृति क्या था आपने? दशमे, दशमसी वाक्य विचार जनजाने इस वाक्य विचार जन ज्ञान के द्वारा भ्रम निवृत्त हो दशम मर गया ये भ्रांति जब निवृत्त हो गई उसके बाद में तत्कार्यानुवृत्ति नोपलभ्यत उस जन्य कार्य का अनुवृत्ति नहीं दिखाई देती है ऐसे पूर्व पक्ष ने जब के नहीं भी है, वो खोपड़ी था, उसका दर्द कहां जाएगा वो चोट लगाए बैंडेज लगा रहे हैं कई दिन लगेगा दशमोपी शिस्ता रुदन बुद्धानरोदिति शिरो व्रणस्तुवासेना शनि शाम्य तीनो दशमोपि उस दशम पुरुष में भी क्या हो रहा है पहले रोते वक्त खोपड़ी को फोड़ा था उसने पे मारा, कहीं मारा, कुछ हो गया है? उससे बुद्धवान के बाद में रोता नहीं है किंतु व्रणस्तु जो सर में जो चोट लगा है तुम तो दर्द है मास कहीं महीने भी सकता है धीरे धीरे जाकर शांत होता है नोतदा तो ज्ञान के उत्तर क्षण तुरंत ही सारा दर्द दूर हो गया घाव सुख गया ऐसा नहीं होता दसमाष्टी की ज्ञानोदी दशमोष ज्ञानोदयूर रोदन मात्र निवृत्त थे रोदन जो था रोना जो था वो तो रुक गया ज्ञान के बजाव में जिंदा दशा में जिंदा दशा मना नहीं है ये ज्ञान होते ही अपर निवृत्त हो गया और रोना बंद हो गया लेकिन ताड़न चिन्हस्तु जैनी जो वो तो है रोते रोते हाथी हाँ, हाँ, पीट लिया मान लो छाती पर पीट लिया कहीं भी पीटा उसका दर्द तो होगा पीटते ही है, रोने वाले जो नाटक करते हैं जो भी हो <laughs> टना चाटना तो चलता ही, ही है त्यौहार है आता तो भाड़े पे मिल जाते हैं रुदाली जिसमें रुदाली बोलते हैं राजस्थानी भाषा में रोने वाली बनारस ने पहली बार देखा उसको बाद में राजस्थान में भी देखा हम हाँ। लोग जिस आश्रम में थे हम गोविंद मठ में सामने मकान ग्रस्त थे बहुत चार तरफी है मखान के बच्चे ऊपर से गिर के मर गया गिर गया तो मर गया ले गया लेकिन मर गया और आगे मुर्दा रख दिया घर को और आराम से खा रहे पी रहे नाश्ता है सब है में और रिश्तेदारों को बुला लिया सबको सूचना दे दिया था अपने भाई पत्नी के भाई बहनों को पति अपने भाई बहनों सब को सबको खबर दिया हम सबको मान रहे सब दस बजे से आने वाला है सब पराठे खा के आनेंगे आराम से कौन बुकाएगा तो इसलिए उन्होंने ठीक साढ़े बजे को बुला रखे हैं रुदाली को। हमें नहीं मालूम था पहले वो भाड़े वाले हैं करके और रो रहे साढ़े नौ बजे से रोना धोना शुरू हो गया अब क्या मालूम हम तो सच मान रहे थे शुरू में तो हम तो कोई रिश्तेदार आ गए इनकी औरतें आ गई हैं वो नानी होगी मामी होगी दादी होगी कोई होगी सब रो रहे हैं ये सोचा हमने हमें नहीं मालूम था भाड़े वाले हम तो सच्चे हैं सचमुच में रो रहे हैं सोचा लेकिन आश्चर्य तक ऊपर खा पी रहे हैं समझ में नहीं फिर 10 बजे वो लोग भी सब नीचे आ गए करके इतने भी सब सब आ गए बजे रोना चला उसके बाद उस मुर्दा को उठा के ले गए जवान था वो उठा के ले ले जाने के बाद में हमने देखा वो जब सड़क वो गली पार करके मेन सड़क में चला गया मुर्दा वो जो शुरू में आई थी चार औरत अन्य और भी आए वो भी अन्य पूरे घरों में घुस गए आपका संभालते चल रहा तो चले गए और ये चार बाहरी खड़ी हो गई सड़क पर क्या बात है मामा दादी के अंदर नहीं जा रही है और फिर जो वो आदमी आया एक उसने जो नोट दिया है और बोले में कम है हमने दो घंटे के बोला हमने तीन घंटा लोया है ये क्या हो रहा हिसाब <laughs> किताब क्या बात है तब तो समझ में आई तो भाड़े वाले और दो घंटे के बाद क्या करे व्यवहार है अब पहले जमाने में क्या होता है राज खानदान के लोग राजा था और पत्नी मर गई रानी मर गई रोएगा क्या क्षेत्रित्व का अपने एक अभिमान है मैं राजा हूँ मैं राजा को रो वो वो रोने वाली था। था। ये परंपरा में में में राजाओं बड़े-बड़े में, सब -बड़े कुछ कर रहे हैं अब मेरा पास में सर दर्ज मलम लगाए पैसा लेके चल दिए उनको रुदारी बोलते राजस्थान एक सिनेमा ही निकाला करके जरूरी नहीं, रोना है? जरूरी, जरूरी नहीं है अभी प्रथा है, है। माता तो मरता कौन रोता है कब कहा जरूरी, है? मैंने जरूरी है? चल मैं बता रहा है ना निश्चर तारण होता है मरने पर दश्ठान में क्या बोला सर को पीटा दर्द हुई ना वो दर्द बना रहे की नहीं ज्ञान के बाद भी ज्ञान तो हो गया अभी मैं मैं दशा में मरा नहीं हूँ लेकिन क्या करे दर्द रहेगा कि नहीं रहेगा बस दृष्टांत बता रहे व्यवहार है कोई मर गया रोते हैं सर पीटते हैं छाती पीटते हैं दर्द भी रहेगा कई दिनों तक तो दर्द रहेगा मलम लगाते रहे, हैं। रहे, हैं। तो चलते रहे है। हमें दृष्टांत बना मतलब है कि रोते हैं घटना है होने पर और श्रत ताड़न भी होता है दर्द भी होता है तो विवेक ज्ञान के बावजूद भी भले भ्रांति निवृत्त हो जाती है किंतु दर्द निवृत्त नहीं होता उसी प्रकार पर ब्रह्म निवृत्त नष्ट हो विवेक जान के द्वारा किंतु किंतु जो थी। जो वह किजो भो अत दसमोस्मी ज्ञानो देश शाड़नपूरक रोदन मत निवर्त रोदन मत निवृत्त होता है्रणस्थत तो काले संसार निवृत्त जीवन मुक्ति कुत पुरुषार्थ था प्रश्न पूछता है ज्ञानोत्तर काल में भी संसार की होती रहे फिर तो जीवन तो तो मुक्ति लाभचन्य हर्ष से सब पुरुषार्थ दृष्टान पुर महा मुक्ति लाभचन्य जो हर्ष है वह पूर्व ता आच्छाद हो जाता है दुख का वह आच्छादक हो गया अतव पुरुषार्थ आ जाती उसमें दृष्टानी दृष्टान्त पूर्वकमा दशमा जातो लाभेन जा मुक्ति मुक्तिलाभस तथा प्रारब्ध दुखिथाम दसमा अमृत लाभ है ना दसवा मरा नहीं है इस ज्ञान लाभ से जा हर तो हर्ष उत्पन्न जो खुशियां हैं वो क्या करते हैं उस समय में उस दर्द को ध्यान नहीं जाता इतना खुश हो जाता है दसवा मरा नहीं है जान करके खुद की दसमत को जान करके इतने खुश होगा तो व्रण जो दर्द है वह उसको गौण हो जाता है उस पर ध्यान ही नहीं जाता वो हो गए तिरोहित हो जाता उसी प्रकार से मुक्ति लाभ जन्य जो आनंद है सच आनंद की अनुभूति उसके दृष्टिकोण में ये प्रार्भ जन दुख है वह अगण्य है गौण होता हो उस आनंद के सामने एक क्या कुछ और तो क्या कहना यहाँ के दुखों को तो यही के आनंद से आप भूल जाते हो यहीं के लेश मात्र आनंद से यहाँ के दुखों को भूल नहीं जाते हो फिर परु प्राप्त हो जाए फिर तू क्या करेगा हमारा प्रशांत करेगा क्या ये हमारे लिए तुच्छ हो है। कहते हैं दशम अमृत लाभ तथा जीवन मुक्ति व्रतम मेदमतम तथा व्रतत्व भाव है आपने कहा जीवन मुक्ति ये व्रत नहीं है आपने कहा था ना क्योंकि व्रतत्व का अभाव मानने में क्या लाभ है तदा भूयमे भूय व्रताभाव ये कोई नियमित अनुष्ठी पदार्थ नहीं है एक बार ज्ञान हो गया तो गानी खत्म है लेकिन फिर भी जब जब आपको प्रार्थ वशा चिदाभाष की प्रती की हो जाए तो क्या करना है तदा भूय विविचताम तब बारम्बार विवेचन करते रहना है जिन होने पर भी फिर शास्त्र पढ़ते रहा, पढ़ाते रहा। जब जब आ जाता है कोई संस्कार रहेगी ना अनंत जन्मों से पढ़े हैं आप तब जाके रहेगी शास्त्र की तो वासना संसार की वासना थोड़ी रहेगी अनेक जन्मों से जिस संसार की वासना है वही जन्म जीवन मुक्त कैसे हो जाएगा जिसकी अनेक जन्मों से उपनिषद की वासना होगी अद्वैत की वासना होगी वही ना जीवन मुक्त होगा अधिकासन से क्या होगा जब जब तो हो गया उसके बाद जगदा दिखाई भी देने लग गया तो क्या करेगा वो वो पश्चात प्रतिबंधक माना गया है जीवन मुक्ति के लिए भी विधेयक प्रारण की वजह से तीन प्रकार का प्रतिबंधक होता है जीवन मुक्ति में भूत प्रतिबंधक भी है वर्तमान प्रतिबंधक है भी होते भूत भूत आपको सुना सुन तो लिया, लेकिन मन बैठता नहीं क्यों? में किस चीज की प्रति आपकी आसक्ति है वो आसक्ति बार बार याद आ जाएगी दृष्टांत बाले भैंस वो हमको दृष्टांत भैंस का एक आदमी था वो घर द्वार में शिविर होकर के आ गया भैंस मर गई सबसे प्रिया थी वो प्रिय मर गई तो क्या करें और मन नहीं लगा तो महात्मा बन गया वो ने बड़ा सुनाया और झमड़ी देख क्या भजन कर बैठ कर चिंतन कर और भ्रम तो भ्रम कुछ नहीं दिखता, दिखता भूतकालीन आशक् बाधा बन रहे अब गुरु ने क्या खाया चले भैंस ध्यान करो क्या गा? उसे उसको पहले बता चुका वो मुक्त हो जाता है। ये भूत प्रतिबंध। कुछ वर्तमान प्रतिबंध होते है हैं अभी चाह रहा है चाह मैं का उसके लिए पढ़ रहा है लिख रहा है सब कुछ क्या वेदन समझ में आएगा कुछ ही बोलते रहो दिमाग में ही मुझे मंडले सर बनना है मुझे ब्रह्म नहीं बनना ब्रह्म बनने में बाधक हो ना वो कहे, लोग अच्छे-अच्छे बहुत बहुत हैं अब भावी प्रतिबंधक नहीं भावी प्रतिबंध भी है जिसकी वजह से आपको दो तीन जन्म भी लेना पड़ेगा जैसे रामदेव महाराज रामदेव ऋषि का कहानी है ना परिषद में गर्भ में रहते वो ज्ञान हो गया ब्रह्मयू मय सूर्य हो गया मई मनु हो गया ऐसा बोलते हैं गर्म में ब्रह्म ज्ञान हुआ अनुभूति हो गई फिर जन्म लेना पड़ा वो जन वो शरीर जब तक था तब तक, तक से जीते रहे वो जड़ भर क्या तीन जन प्रमाण है ये सब भावी प्रतिबंधक नहीं भी हो जीवन मुक्ति की प्राप्ति में भी प्रतिबंधक गए और जीवन मुक्ति के अनंत विदय मुक्ति में भी प्रतिबंधक होते हैं प्रतिबंधक काल में जब जिता भाष भाषित होता है तब तक क्या करता भूयो बार बार विवेचन करनी चाहिए रस दिने भूंते, जैसा से भी है एक बार खाया अच्छा लग गया तो क्या करेगा वो भूयो भूयो ये खाता खाम भूयो भूयो दक्षिण भारत के लोग आते उत्तर भारत में उनको लीची खाते बड़ा अच्छा लगता है फिर बार बार खाच दक्षिण में तो बदला नहीं और जब यहाँ आएंगे दो चार किलो लेके भी जाएंगे तक तो खाएंगे विशेषता <laughs> तो खाएं, खाएं। है? है ना उसकी जायेंगे एक बार स्वाद छक गया था बार बार छाएंगे हमारे यहाँ अगर बीच का पेड़ लगाओ तो खाना है छप लिया उसको छाता बार बार मिल गया उसी पर प्रमाण लिया, शास्त्र ज्ञान का लिया उसके बार बार इच्छा होगी फिर शास्त्र का कर चिंतन सेविच्य व्रत जैसे कोई नियमित रूप नहीं है जब जबाभास आ जाए प्रकट हो जाए प्रक्रम की वजह से तब तक अपने शास्त्र सेवन करना नियमित रूप में नहीं ये इसका लाभ व्रता भावत्व कथन तो करने का लाभ ये हुआ कि नियमित रूप से अनुष्ठान कोई जरूर नहीं है जब जब चिदा भाष सक्रिय हो जाए तब तक वो शास्त्र में चिंतन करेगा और नहीं तो स्वरूप में समाधि में तो पड़े पड़े रोज समाधि ब्रह्म पुनः विचार करने दृष्टान्त महासेवी थी यथा रससेवी नरह एक दिने क्षुद्ध बाधा परिहारा पुनः पुनर्गुते तत्व ध्यान पुनः पुनर्वेक पुनर क्रियता भू प्यासि को मिटाने के लिए बार बार जैसे नर मनुष्य खाया पिया करता है उसी प्रकार के लिए अपनी जो है चिदा की जो है बारम्बार आने पर निवृत्ति के लिए बारंबार शास्त्र अध्ययन करते रहना चाहिए ज्ञानी अनिवृत्ति से प्रार्थन फल से के निवृत्ति अब आगे देखिए आपके बार प्रश्न जो था ज्ञान के दौरान अनिवर्त्य कर भोगे का फल। देता उसके किसके द्वारा करें? भोग के द्वारे उसकी निवृत्ति कोई रास्ता शरतारुख था दर्द था वो क्या किया आपने उसको ज्ञान से मिट गया क्या वो नहीं मिटा और भोगना पड़ा दवा दवा लाना लगाना पड़ा धीरे धीरे अपने समय पाकर वो दूर हुआ उसी पर भी परम का फल को अपने समय पर अपने आप नष्ट हो जाए कर्म खत्म हो जाएंगे भोग खत्म हो जाएगा। भोग के द्वारा ही उसका नाश होगा ज्ञान कोई दूसरी तीसरी तरीका ही नहीं है जिससे पर को आप नष्ट कर सके समय की औषधे नश्रणम यथा भोगे न प्रारब्धमुच्य तदा शमयती औधे नशम ये जो दशम पुरुष है वो क्या करेगा अपने अपने जुरन को घाव को औषधि के द्वारा ही शमन करता है उसी प्रकार से यह जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष भोगे नमयत्ता भोग के द्वारा ही शमन करके प्रारब्धमुचे तदा इस प्रारब्ध को भोग के द्वारा शमन करके ही मुक्त हो पाता है अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति निवृत्त्याखी अब दो सौ पचास न बात पूरी हो गई अब हाँ? इससे आगे दो सौ इक्यावन से अंत तक फल का कथन फल में कौन सा तृप्ति रूपा फल शोक निवृत्ति रूपा फल कथन हुआ तक और अब तृप्ति रूपा फल का वर्णन पहले सात अवस्थाएं जीव का सीधा वास्तवान सात अवस्थाओं को, को लेकर दोबारा याद दिला रहे श्लोक में संग्रह करोक निवृत्त आख्य में अवस्थे जीव के भ्रूते आत्मा चित श्रुति ही इतने श्लोक है ना इस श्लोक के द्वारा पहले आपने कहा था अप्रोक्ष ज्ञान क्या करता है शोक निवृत्ति ये दो कहां के हैं जीव के अवस्थे अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति ये दोनों के दोनों जीवगत दो अवस्थाएं हैं यही बात को तो समझाने के लिए आत्मरंचित पुरुष किमिचंदी का मैशन मनु सुन मंत्र है ऐसा कहा गया था पहले सातवें प्रश्न का 48वें श्लोक में कहा गया था जीवावस्थे वृत्ता पूर्वक आरभते और तद विधान उसके कथन के द्वारा सूचित जो सप्तम अवस्था है जीव का कौन सा तृप्ति अवस्था उसका वर्णन करने के लिए अनुकीर्तन पूर्वक उसकी प्रशंसा करता हुआ आगे कथन करने के लिए आरंभ करते हैं दो सौ से दो सो तक प्रकरण की समाप्ति था अब इसके लिए पहले संक्षेप संग्रह कर रहे हैं किमिशन बात तो शोक मोक्ष उदीरिता आभास्यवस्था ष्टी तृप्ति सप्तमी से काम आए शर्म मनुषं तीन हिस्से में हाँ? इस वाक्य था, उत्तरार्थ था मंत्र था उसमें भोक्तृत्व का निषेध है न जगत की मिथ्यात्व किमिचन से जगत की मिथ्यात्व निर्णय लिया कस्य कारण से भोक्तृत्व निषेध कर दिया और शर्ण से दो बार अशर के संबंध का अभाव को शर्म अनुसंज के द्वारा सिद्ध कर दिया था एक 163 से शुरू हुआ 250 दो सौ पचास तक चला एक सौ तिरसठ से एक सौ सौ बाईस और दो से 250 तक और शर्म अनुसंज का वर्णन किया था इनके द्वारा तीन शब्दों का इन तेने श्लोकों के वर्णन से आपने किया क्या है छठी जो अवस्था के जीव का कौन सा शोक मोक्ष ये क्या है ये आभास से यस्य अवस्था ऐसा यह आभा की छठी अवस्था थी जिसका हमने अभी तक उदीरित वर्णन कर दिया और आगे करने क्या जा रहे हो तृप्ति और सातवी जो अवस्था है उसकी कौन सी है तृप्ति नाम की है उसका वर्णन करने हम आरंभ कर रहे हैं इन सात अवस्थाओं के बारे में भी पहले तैतीसवें श्लोक में कहा था शुरू में ही वो श्लोक भी धीरे धीरे याद दिला रहे हैं उत्तरार्ध्य अभी तो यह शोक मोक्ष सन्दर्भे उदीरित मन अभिहित द्वारा उत्तर जो बात क्या था शोक मोक्ष उसको एक सौ तिरसठ से 250 तक का ग्रंथ भाग के द्वारा वर्णन कर दिया गया ऐसा आप जो सात्विक अज्ञान विक्षेपस् परोक्ष अप्रोक्षम शोक मोक्ष तृप्ति निरंकुशा यह तैतीसवा श्लोक था अज्ञान आवरण उसी प्रकार से विक्षेप ये तीन थी चौथा कौन था परोक्ष ज्ञान पांचवा अप्रोक्ष ज्ञान छठा शोक मोक्ष सातवां निरंकुशा तृप्ति ये थे ना अवस्थाएं श्लोक अभिदास जीवावस्था क्या उसमें अभी तक तो सात जीव की अवस्थाओं में से छठी अवस्था का वर्णन भी हो गया क्रम से पहला दूसरा तीसरा का पहला वर्णन कर दिया चौथे और पांचवें विस्तार पर समझाया परोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष ज्ञान को लेकर गए सोश मोक्ष पर तो बहुत सारे श्लोकों को लगा दिया लगभग सौ श्लोक लगा दिया है और उसके बाद अब तृप्ति में लग रहे हैं शेष अड़तालीस श्लोकों के द्वारा सप्तमी तो व्याख्या शेष है